टॉक कहे कबीर दीवाना टॉक्स ऑन द संग्स ऑफ कबीर फ्रॉम द सीरीज़ मेरा मुझ में कुछ नहीं नंबर 17 कबीर साहब ने गाया है अवधू मेरा मन मतिवारा उन्मनि चढ़ा गगनरस पीवय त्रिभुवन भया उजियारा गुड़ करि ज्ञान ध्यान करी महुआ भव भाठी करि भारा सुखमन नारी सहज समानी पीब पीवन हारा दोपुर जोड़ी चिंगाई भाठी चुया महारस भारी काम क्रोध दुई किया बलीता छूट गई संसारी मंडल में मदला बाजय तहाँ रामन नाचे गुरु प्रसाद अमृत फल पाया सहज सुषुमना काछय पूरा मिला तबे सुख उपजौ तन की तपन बुझानी कह कबीर भव बंधन छूटे ज्योति ही ज्योति ज्योतिषमानि कृपापूर्वक हमें इस पद का अर्थ समझा दें उपनिषदों में एक वचन है उत्ष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधित उठो जागो और जो मिला ही हुआ है उसे पालो जो मिला ही हुआ है जिसे तुम खोजते हो उसे अगर तुमने खो दिया होता तो उसे पाने का कोई उपाय ना था इस विराट अस्तित्व में खोयों को खोज लेने का कोई उपाय नहीं तुम खुद इतने छोटे हो और तुमने अगर अपना आनंद खो दिया आत्मा खो दी तो तुम इस विराट अस्तित्व में उसे कहाँ खोजोगे असंभव है तुम अपने को खोज ही ना पाओगे अगर खो चुके हो फिर खोजेगा कौन अगर तुम खो ही चुके हो तो खोजने वाला भी तो बचेगा नहीं इसलिए उपनिषद कहते हैं उसे पालो जो पाया ही हुआ है तुम सिर्फ भूल गए हो विस्मरण से ज्यादा और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घट गई है खोया नहीं है स्मृति खो गई है मौजूद सो गए हो नींद लग गई है आंख झपक गई है और तब तुम जो भी करोगे इस झपकी हुई आंख की दशा में वो सब विस्मृति को घना करेगा जितना ही तुम दौड़ोगे खोजोगे उतना ही लगेगा कि पाना मुश्किल है उतनी ही यात्रा असंभव प्रतीत होगी दौड़ने से नहीं मिलेगा वो जो तुम्हारे भीतर छिपा है दौड़ने से तो उसका मिलना हो सकता है जो तुम्हारे बाहर है दूर है जो पास ही है उसे दौड़कर कहीं कोई पा सकेगा उसे पाना है तो भीतर पाना है भीतर पाने का अर्थ है रुक जाना दौड़ना नहीं ठहर जाना विश्राम के क्षण में मिलेगा वो विराम के क्षण में मिलेगा वो शांति के क्षण में मिलेगा भाग दौड़ आपा धापी मैं तो तुम उसे और खोते चले जाओगे और जितना ही तुम जाल बुनते हो खोजने का आखिर में पाते हो वही जाल गले की फांसी हो गया ऐसी है दशा तुम्हारी जैसे मकड़ी ने जाला बुना हो और खुद ही फंस गई हो और अब तड़फती हो और निकलना चाहती हो और निकल ना पाती हो और अपना ही बुला जा अपना ही बुना जाल है जन्मो जन्मों में तुम जो खोज रहे हो उसके कारण ही तुमने अपने चारों तरफ एक जाल बुन लिया है रास्तों का विधियों का मार्गों का क्रियाकांडों का धर्मों का शास्त्रों का सिद्धांतों का अब उस जाल में तुम फंसे हो अब उस जाल से निकलना मुश्किल मालूम पड़ता है लेकिन एक बात स्मरण आ जाए कि तुम्हारा ही बुना हुआ है कि तुम बाहर निकल गए फिर निकलने को कुछ करना नहीं पड़ता तुम फंसे थे वो भी भ्रांति थी इस फसाओ को ठीक से समझ लो क्योंकि सारे उपद्रव की जड़ वहां है और सारा विज्ञान भी उसी की समझने में छिपा है जॉर्ज गुरजेफ अपने शिष्यों को कहता था अगर तुम एक बात समझ लो तो सब समझ में आ जाए और उस बात को वो कहता था आइडेंटिफिकेशन तादात्म अगर तुम यह समझ लो कि कैसे तुम उससे एक हो गए हो जो तुम नहीं हो तो तुम्हें मार्ग मिल जाए वो होने का जो तुम हो और ऐसा रोज हो रहा है ऐसा प्रतिपल हो रहा है कि तुम उसके साथ अपने को जोड़ लेते हो जो तुम नहीं हो फिर तुम जो हो उससे टूट जाते मालूम पड़ते हो तुम उसकी याद से भर गए हो जो तुम नहीं हो और इसलिए उसकी विस्मृति हो गई जो तुम सदा से हो एक आदमी को मैं जानता हूं वो रामलीला में रावण का अभिनय किया करता था हर वर्ष गांव में रामलीला होती तो वहां अभिनय करता आसपास के गाँव में होती तो वहां अभिनय करता धीरे धीरे उस आदमी के चेहरे में रावण का भाव आ गया था जब रामलीला ना भी चलती तब भी तुम उसे रास्ते पे चलते देखते तो तुम्हें रावण की याद आ जाती फिर तो एक बड़ी अजीब घटना घटी कि वो धीरे धीरे रावण के साथ इतना एकात्म एक हो गया कि एक बार रामलीला में उसने उपद्रव खड़ा कर दिया रामलीला शुरू होती है सब राजे महाराजे स्वयं में इकट्ठे हो गए खबर आती है कि रावण की लंका में आग लगी उसे जाना चाहिए वो चला जाए तो राम धनुष को तोड़ लें और सीता से विवाह हो जाए हर बार वो चला जाता था थोड़ा होश रहा होगा कि ये अभिनय लेकिन एक वर्ष वो भूल ही गया बिल्कुल उसने खड़े होकर जोर से कहा कि लगी रहने दो आग झपट के उठा लिया धनुष्वाण धनुषाण कोई रामलीला का धनुष्वाण था बांस का बना था उसने तोड़ के उसके चार टुकड़े करके जनता में फेंक दिया और कहा जनक से निकाल तेरी सीता अब की बार विवाह करके ही जाएंगे उसको बामुश्किल खींचतान के बाहर निकाला गया क्योंकि मजबूत आदमी था और रात भर वो चिल्लाता रहा कि कहाँ है सीता जब मैंने धनुष बाण भी तोड़ दिया तो फिर मुझसे विवाह क्यों नहीं हो रहा यह अन्याय है ये कोई दो महीने वो पागल रहा तादात्म हो गया रावण का पाठ अदा करते करते करते करते वो ये भूल ही गया कि वो रावण नहीं है और ऐसा बहुत बार हुआ है अमेरिका में एक आदमी लिंकन का पाठ करता रहा तो वो ठीक लिंकन जैसा चलने भी लगा क्योंकि लिंकन थोड़ा सा लंगड़ाता था जरा सा तो पाठ करता था वो तो ठीक था मंच पे लंगड़ाता था वो भी ठीक था लेकिन लंगड़ापन उसमें प्रविष्ट हो गया वो लंगड़ा था नहीं वो रास्ते पे चलता तो भी वो लंगड़ा होता लिंकन थोड़ा हकलाता था जैसे नेहरू थोड़े हकलाते थे मंच पे वो हकलाता था वो तो ठीक लेकिन साधारण बातचीत में हकलाने लगा तब घर के लोगों को चिंता पैदा हुई और फिर तो ऐसा हुआ कि वो लिंकन के ही कपड़े पहन के आम जिंदगी में भी जीने लगा वही कपड़े वही छड़ी वही ढंग चलने का वो भूल ही गया धीरे धीरे कि वो कौन है घर के लोग समझा समझा के परेशान हो गए मनोचिकित्सक समझा समझा के परेशान हो गए चिकित्सा हुई इलाज हुआ लेकिन वो अब्राहम लिंकन ही बना रहा गांव में लोग कहने लगे कि जब तक जैसे अब्राहम लिंकन को गोली लगी और वो मरा जब तक इसको गोली ना लगेगी ये मानने वाला नहीं फिर एक यंत्र का आविष्कार हुआ लाइट डिटेक्टर जिसमें आदमी झूठ बोले तो पकड़ में आ जाता है अदालतों में उपयोग किया जाता है तो किसी ने सुझाव दिया कि लाइट डिटेक्टर का उपयोग करके देखा जाए कि यह आदमी क्या सच में ही अपने को लिंकन मानता है मशीन पर आदमी को खड़ा कर दिया जाता है उससे पूछा जाता है दो चार छः सवाल पूछे जाते जैसे पूछा जाता है इस समय तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है तो वो अपनी घड़ी देखता है कहता है आठ बजे अब इसमें तो झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है पूछा जाता दीवाल का रंग कैसा वो कहता सफेद है ऐसे चार पांच प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं है उसका हृदय एक तरह से धड़कता है तुम भी जानते हो जब तुम झूठ बोलते हो हृदय पर एक चोट लगती क्योंकि भीतर से तो तुम जानते हो जो सही है और ऊपर से तुम थोपते हो जो झूठ तुमसे कोई पूछता है तुमने चोरी की भीतर से तो उत्तर है हाँ हृदय तो कहता है हाँ क्योंकि तुमने की है लेकिन ऊपर से तुम कहते हो नहीं तो तुम्हारे हृदय में एक कसम कस होती है हाँ और ना का एक संघर्ष हो जाता है क्षण भर को एक संकट खड़ा हो जाता वो संकट का क्षण लाई डिटेक्टर पकड़ लेता है कि भीतर कोई संकट खड़ा हुआ है तो जो ग्राफ बनाता है लाई डिटेक्टर झूठ पकड़ने वाला यंत्र उस ग्राफ में संकट पकड़ में आ जाता है पहले तो लकीरें लयबद्ध चल रही थी अब लकीरों में एक अचानक छलांग लग जाती सब गड़बड़ हो जाता अस्तव्यस्त हो जाता है तो इस आदमी को लाई डिटेक्टर पर खड़ा किया दस पाँच सवाल पूछे फिर पूछा कि क्या तुम अब्राहम लिंकन हो अब तक उसने ये बात कभी भी ना कही थी अब तक वो सदा कहता था हाँ और कौन हूं थक चुका था वो अब इस उपद्रव से तो उसने लाई डिटेक्टर पर खड़ा होकर कहा कि नहीं मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं लेकिन डिटेक्टर ने बताया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है समझे आप मतलब उस आदमी ने कहा कि नहीं मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं लेकिन डिटेक्टर ने बताया कि यह आदमी है यह झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके हृदय में बात इतनी गहरी उतर गई थी हृदय ने कहा हो तो, तो तुम अब्राहम लिंकन अब बचने के लिए कह रहे हो तो बात बात और इतना तादाद हो गया वो आदमी अब्राहम लिंकन की तरह ही मरा वो भूल ही गया तुम्हें पागलखानों में बहुत इस तरह के लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने को कुछ समझ रखा है मान रखा है वो उसी तरह जीते वही मान्यता उनका जीवन हो गई लेकिन पागलखाने को छोड़ दो विराट जगत को विचार करो अपने को विचार करो तो भी तुम पाओगे तुमने भी मालूम कितनी मान्यताएं मान रखी हैं जो तुम नहीं हो शरीर तुम नहीं हो लेकिन तुमने मान रखा है कि तुम हो यह उतना ही झूठ है जितना किसी अभिनेता का मान लेना कि वह अब्राहिम लिंकन ये उतना ही झूठ है जितना कि किसी अभिनेता का मान लेना कि वह रावण हो गया तुमने अपने को जवान मान रखा है बूढ़ा मान रखा है सुंदर मान रखा है कुरूप मान रखा है ये मान्यताएं झूठ है, है ये संसार के बड़े मंच पर खेला जाता अभिनय है कौन सुंदर है क्या है सौंदर्य की परिभाषा अब तक कोई कर नहीं पाया परिभाषा कि सौंदर्य क्या है जितनी जातियां हैं उतनी परिभाषाएं हैं जितने लोग हैं उतनी परिभाषाएं मान्यताएं हैं तुम्हारी नाम तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें बचपन में दे दिया आप तुम उसको मान के बैठ गए हो कि तुम्हारा नाम उस नाम में और लिंकन के नाम में और रावण के नाम में कोई बड़ा फर्क है तुम्हें एक नाम दे दिया है नाम तो काम चलाओ और तुमने उससे तादात्म कर लिया कि तुम वही हो अब अगर उस नाम को लेकर कोई गाली दे दे तो जान मार जान लेने देने को तुम उतारू हो जाओ और नाम में रखा क्या है माँ बाप ने कुछ और नाम दिया होता तो तुम ऐसे ही निकल जाते ये आदमी गाली देता रहता विष्णु प्रसाद को और तुम्हारा नाम विष्णु प्रसाद न होता तुम्हारा नाम अल्लाह बख्स होता तो तुम निकल जाते हालांकि मतलब दोनों का एक ही होता विष्णु प्रसाद का मतलब भी वही होता अल्लाह बक्स का भी मतलब यही होता मगर तुम निकल जाते तुमसे कोई लेना देना नहीं था किसी हिंदू को गाली दे रहा तुम मुसलमान हो तुम्हारा नाम अल्लाह बक्श तुम्हें नाम तो कोई भी दिया जा सकता था क्योंकि नाम तुम हो नहीं अनाम पैदा होते हो फिर नाम के जाले में फंस जाते हो फिर जिंदगी भर नाम और नाम को ही धोते रहते हो उसी के लिए जीते हो उसी के लिए मरते हो लोग समझाते हैं नाम का ख्याल रखो किस घर में पैदा हुए किस बाप के बेटे हो नाम को बचाओ नाम की प्रतिष्ठा है नाम का गुणगान है, तो ना तो नाम तुम हो ना रूप तुम हो क्योंकि रूप कितना बदलता है रोज बदलता है तुम तो वही रहते हो तुम कब बदले जब तुम बच्चे थे तब भी तुम्हारे भीतर का तत्व वही था जो अब कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे देह जरा जीर्ण होगी लोग अस्थि बनाने की तैयारी करने लगेंगे अर्थी बनाने की तैयारी करने लगेंगे तब भी तुम तो भीतर वही रहोगे मर्ते क्षण में भी तुम वही रहोगे जो तुम जन्मते क्षण में थे रत्ती भर भी भेदना पड़ेगा तो तुम्हारा रूप भी तुम नहीं हो न ना तो नाम तुम हो न रूप तुम हो इसलिए हिंदू कहते हैं जो नाम रूप के ऊपर उठ गया वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है नाम रूप से जिसका तादात्म छूट गया वो उसे जान लेता है जो वो है उत्ष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधित उठो जागो उसे पालो जो पाया ही हुआ जाग जाओ बस नींद क्या है तादात्म नींद है वही तंद्रा है सारा धर्म ऐसे छोटे से शब्द में समाया जा सकता है तादात्म का तोड़ देना तादात्म का बनाना संसार है तादात्म का मिटा देना मोक्ष मुक्ति है तादात्म मन है और तादात्म्य के ऊपर उठ जाना उन मन अवस्था है मन जिसको जेन फकीर नो माइंड कहते हैं, उसको कबीर उनमनी अवस्था कहते हैं। सूत्र उनमनी अवस्था का है इसे समझने की कोशिश करो अवधु मेरा मन मतिवारा दो तरह की मादकताएं दो तरह की शराबें एक तो शराब है तादात्म मूर्छा की बेहोशी की नींद की एक तो शराब है तुम्हारे विस्मरण की जब तुम भूले हुए हो जब तुम्हें अपनी बिल्कुल याद भी नहीं और एक शराब है स्मरण की जब तुम्हें अपनी याद आती और अपने घर के दर्शन होते और अपना स्वरूप बोध होता है। पहली शराब शराब खानों से मिल जाती है दूसरी शराब अगर खोजनी तो किसी शराब खाने में न मिलेगी उसका शराब खाना तो सिर्फ परमात्मा के हाथों में अगर पहले तरह की शराब खोजनी है तो कोई भी साकी पिला देगा दूसरी तरह की शराब खोनी तो परमात्मा ही साकी बनता है उमर खयाम ने अपने रुबायात में उसी दूसरी तरह की शराब की बात की लेकिन फिजराल गलत समझाया और फिर सारी दुनिया गलत समझी और लोगों ने समझा कि उमर ख़याम शराब खाने की बात कर रहा है साकी की बात कर रहा है नशे की बात कर रहा है उमर ख़याम सूफ़ी फ़कीर है वो उसी कोठी का आदमी है जिस कोठी के कबीर हां, अगर ख़याम की और कबीर की मुलाकात होती तो वो एक दूसरे को बिल्कुल बिल्कुल समझ जाते रत्ती भर भी अड़चन न होती बोलने की भी जरूरत ना पड़ती एक दूसरे को देख के समझ जाते क्योंकि वो जो दूसरी शराब है उसका नशा आँख में देखा जा सकता है जैसे पहली शराब का नशा देखा जा सकता है क्या शराबी को रास्ते पे देख के तुम्हें तो पूछना पड़ता है कि शराब पी है उनकी चाल बताती उनका डंग बताता है उनकी दुर्गंध बताती है कुछ पूछना नहीं पड़ता हालाँकि शराबी छिपाता है तो भी कुछ छिपा नहीं पाता हर कोई जानता है कि वो जरा ज्यादा पी गए छिपाने की कोशिश में भी उनका मतवालापन जाहिर होता है भीतर की शराब को भी कोई कभी नहीं छिपा पाया जब बाहर की शराब नहीं छिपती तो भीतर की क्या छिपेगी क्षण भंगुर जो नशा है वो नहीं छिपता तो शाश्वत का नशा कैसे छिपेगा कभी अगर उम्र खयाम सामने हो जाते तो दोनों हाथ हाथ में डाल के नाचते दोनों पहचान लेते कि दोनों ने एक ही साकी से पी है दोनों एक ही मधुशाला के दीवाने मंदिर भी मधुशाला है उमर खयाम का बड़ा अद्भुत पद है मंदिर मस्जिद लड़वाते एक कराती मधुशाला तुम्हारे मंदिर मस्जिद लड़वाते ये मंदिर मस्जिद तो कोई मंदिर मस्जिद नहीं है एक कराती मधुशाला लेकिन अगर कभी तुम असली मंदिर में प्रवेश कर गए तो वो मधुशाला है मधुशाला में तुमने किसी को फिक्र करते देखा है कि कोई पूछता हो कि जैन हो कि हिंदू हो कि मुसलमान हो साधारण मधुशाला में भी कोई नहीं पूछता पीने वाले को क्या फिक्र कि कुरान की पूजा करता है कि गीता की पीने वाले सब एक मधुशाला में कोई हिसाब नहीं ना हिंदू का ना मुसलमान का मधुशाला में हिंदू मुसलमान का दंगा होता ही नहीं तुम्हारे मंदिर तो साधारण मधुशाला से गए बीते वहां सिवाय उपद्रव के कुछ भी नहीं जमीन तोड़वा है उन्होंने लेकिन अगर असली मंदिर हो तो ये मधुशालाएं जो बाहर की हैं क्या जोड़ेंगी जिसने भीतर की शराब पी ली वो सबसे जुड़ गया क्योंकि वो अपने से जुड़ गया जो अपने से जुड़ गया वो किसी से टूटा नहीं रह जाता क्योंकि तुम्हारे भीतर ही तो वो सुरंग है जो उस परमात्मा की तरफ ले जाती तुम्हारे भीतर ही तो वो झरना है जो सबसे जुड़ा है अपने को जान के तुम अचानक पाते हो कि तुम तो खो गए बूंद विसर्जित हो गई इस ही बचा एक शराब है जो तुम अपने को बुलाने के लिए पीते हो एक और भी शराब जो तभी उपलब्ध होती है जब तुम जाग जाते हो कबीरूसी शराब की बात कर रहे हैं वो कहते हैं अवधू मेरा मन मतवारा मैं मतवाला हो गया हूँ उनम चढ़ा गगन रस पीवे त्रिभुभवन भया उजियारा कि मैं नशे में डूब गया हूँ लेकिन इस नशे में डूबने में मजा ये है कि होश बढ़ता है घटता नहीं होश का ही नशा है ये होश की ही शराब है उनम नहीं चढ़ा साधारण आदमी जब नशे में होता है तो नीचे गिरता है चढ़ता नहीं जीवन धारा नीचे आती जितना तुम्हारा तादात्म होता है उतने तुम नीचे आते हो और तुमने कभी ख्याल किया कि हर तादात्म से नशा आता है कभी देखो किसी आदमी को जो पागल है धन के पीछे तुम पाओगे को उसे शराब पीने की जरूरत नहीं धन काफ़ी शराब है उसकी आंखों में एक दौड़ पाओगे तुम उसकी आंखों में रुपए की खनक पाओगे तुम उसकी आंखों में रुपए की धार पाओगे तुम वो न सोएगा न जागेगा वो 24 घंटे धन और धन का चिंतन और स्मरण करता है वो सब भूल जाता है न परमात्मा की फिक्र है न पत्नी की न बच्चों की न प्रेम की धन सब कुछ वो धन के साथ एक हो गया है अगर तुम उसका धन छीन लो तो वो पाएगा कि तुमने उसकी आत्मा छीन ली अगर उसका धन चला जाए तो आत्महत्या कर लेगा धन ही सब कुछ था वही उसकी आत्मा थी वही चली गई अब जीना किस लिए अब जीने का सार क्या है अर्थ क्या है वो तो था ही नहीं उसके प्राण तो रूपयों में थे उसका परमात्मा तो वही छिपा था वही उसकी पूजा थी वही उसकी अर्चना थी वही उसके जीवन का सार निचोड़ता धन से जिसने एकात्म कर लिया तुम उसमें एक दौड़ पाओगे एक नशा पाओगे उसे शराब पीने की जरूरत नहीं वो शराबियों की निंदा करेगा वो अक्सर शराब बंदी के पक्ष में होगा क्योंकि वो कैसी शराब पीता है जिसको तुम बंद कर ही नहीं सकते राजनीतिज्ञ पद की दौड़ में लगा है एक नशा है मुरार जी देसाई हमेशा शराबबंदी के पक्ष में क्योंकि पद की शराब पी रहे हैं वो नशा बड़ा है छोटे मोटे शराबी जो मधुशाला में बीच के बैठ के एक आंध कुल्लड़ पी लेते हैं उनके लिए नाराज है लेकिन पद की शराब बड़ी पुरानी और जितनी पुरानी शराब हो उतनी गहरी होती पद का नशा बहुत बड़ा है पद के लिए आदमी सब छोड़ने को तैयार होता है पद के लिए सब कुर्बान करने को तैयार होता है आमरण अनशन भी करना पड़े तो भी तैयार होता है पद की एक दीवानगी है एक पागलपन है तो ये बड़े मजे की बात है कि जो पद की दौड़ में हैं वो कहेंगे कि बंद करो शराब शराब की क्या जरूरत उनके लिए काफी शराब उनके पद के नशे से मिल रही जो धन की दौड़ में हैं वो भी कहेंगे बंद करो असल में तुम शराब खाने में उन्हीं लोगों को पाओगे जिनको ना धन की दौड़ है ना पद की दौड़ है न मोक्ष की दौड़ है उन्हीं को तुम पाओगे दौड़ने वालों को तो शराब जाने की फुर्सत नहीं वो तो अपनी शराब अपने घर में ही निचोड़ते वो अपनी शराब खुद ही बनाते और उसका नशा बड़ा तेज शराब खानों में तुम उन लोगों को पाओगे जो जीवन में बिल्कुल दीनहीन हैं, जिनकी जीवन की कोई महत्वाकांक्षा नहीं जो किसी तरह अपने को ढो रहे हैं वो दया के योग्य हैं असली खतरनाक लोग तो वे हैं जो धन पद प्रतिष्ठा के मोह में धन पद प्रतिष्ठा की शराब में डूबे हुए हैं ये खतरनाक लोग हिटलर शराब नहीं पीता था पीने की जरूरत नहीं हिटलर इतनी बड़ी शराब पी रहा था जितना दुनिया में कभी कोई दो चार लोग ही पी सके कोई सिकंदर कोई नेपोलियन। हिटलर को शराब पीने की जरूरत ना थी क्या जरूरत इतने नशे में डूबा था वो उसके पैर जमीन पे ना पड़ रहे थे तुम्हारी साधारण शराब की जरूरत ना रही उसे उसने बड़ी असाधारण शराब पी ली एक बात ख्याल रखो कि शराब का अर्थ होता है जिससे तुम अपने को भूल जाओ वो शराब बोतलों में बंद हो सकती है, वो शराब शास्त्रों में बंद हो सकती है, वो शराब मंदिर के विधि विधान में बंद हो सकती है, वो शराब राजधानियों में हो सकती है, वो शराब तिजोरियों में बैंक में जमा हो सकती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस चीज से भी तुम अपने को भूल जाते हो जिसमें तुम इतने लग जाते हो कि तुम्हें याद ही नहीं रहती कि अपने को भी पाना है और जागना है जो भी तुम्हें अपने से दूर ले जाती है वो शराब है ये बाहर की शराब है एक और शराब है जो तुम्हें अपने पास ले आती कबीर उसी की बात कर रहे हैं वो उसी शराब को बनाने का रास्ता बता रहे हैं अवधू मेरा मन मतिवारा मनी चढ़ा गगन रस पीबे और बाहर की शराब का लक्षण है कि वो तुम्हें नीचे उतारती और भीतर की शराब का लक्षण है कि वो तुम्हें ऊपर ले जाती भीतर की शराब सीढ़ियां हैं परमात्मा की तरफ जिस जैसे होश बढ़ता है वैसे वैसे तुम ऊपर उठते हो जिस जैसे होश कमता है वैसे वैसे तुम नीचे गिरते हो जब होश बिल्कुल नहीं रह जाता तुम तब तुम पत्थर जैसे निर्जीव हो और जब होश परिपूर्ण हो जाता तब तुम परमात्मा जैसे परम चैतन्य हो सच्चिदानंद हो उनमन ही चढ़ा गगन रस पीवे और अब मैं चढ़ गया हूँ उन्मन में वहां पहुंच गया हूँ जहां मन नहीं वहाँ चढ़ गया जहां मन नहीं तुम्हारे भीतर वो जगह है जहा मन नहीं और वहीं तुम हो जहां तक मन है वहां तक संसार है जहां तक मन है वहां तक बाहर बाहर जहां मन समाप्त होता है वहीं भीतर की शुरुआत है वहीं से अंतर यात्रा शुरू होती है। मन यानी बाहर उन मन यानी भीतर थोड़ा सोचो जब तक तुम्हारे मन में विचार चलता है तब तक तुम बाहर ही रहोगे क्योंकि सब विचार बाहर के हैं भीतर का कोई विचार ही नहीं होता मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं आत्मा का विचार करते हैं मैं उनसे कहता तो हूँ आत्मा का विचार कैसे करोगे आत्मा का अनुभव होता है विचार कैसे करोगे अगर विचार करोगे तो उसका आत्मा से कोई संबंध ही ना रहा शास्त्र में पढ़ लिया होगा सिद्धांत कि आत्मा क्या है फिर उसका तुम विचार कर सकते हो वो तो बाहर की बात हो गई शास्त्र बाहर सत्य भीतर आत्मा का तुम विचार कैसे करोगे परमात्मा का विचार कैसे करोगे ये कोई विचार की बातें हैं जब तुम निर्विचार हो जाते हो तभी तुम्हारा जोड़ बनता है तभी सांधा बैठ जाता है उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे और जिस जैसे, जैसे तुम ऊपर चढ़ते हो वैसे वैसे गगन का रस बरसता है जिस जैसे तुम नीचे जाते हो वैसे जीवन के साधारण रस गगन का रस नहीं शरीर के रस इंद्रियों के रस पदार्थ का रस भोजन का भोग का बड़े छुद्र निम्न साधारण जिनको तुम भी सोचोगे तो पछताओगे तुम पछताए हो ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो संभोग के बाद न पछताता हो ऐसी स्त्री खोजनी मुश्किल है जो संभोग के बाद एक ग्लानी से न भर जाती हो और मन में एक निर्णय न उठता हो कि बस बहुत हुआ अब काफी फिर भूल होती है वो बात दूसरी लेकिन पछतावा तो होता ही है फिर 24 घंटे में 48 घंटे में भूल जाती है बात तुम्हें अपनी याद ही नहीं है तुम कैसे स्मरण रखोगे कि पछताए थे वो भी भूल जाता है क्रोध में भी एक तरह का रस तो है नहीं तो लोग क्रोध क्यों करें कुछ ना कुछ मिलता ही होगा कुछ मजा आता ही होगा यद्यपि मजा जहर से जुड़ा है चाहे बूंद भर मजा हो और सागर भर जहर हो लेकिन मजा कुछ मिलता ही होगा तभी तो लोग जहर कर तभी तो जहर को भी पीने को तैयार होते हैं क्रोध में जलने को राजी होते हैं पछताते हैं पीछे लेकिन क्रोध के क्षण में फिर भूल जाते हैं कुछ रस होगा वो रस है अहंकार का रस जब तुम क्रोध से भरे हो तब तुम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो अपने को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हो इसलिए अहंकारी कभी क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता सिर्फ निरअहकारी ही मुक्त हो सकता है सिर्फ वही मुक्त हो सकता है जिसने अपने को पीछे ही खड़ा कर लिया जो सबसे पीछे खड़ा हो गया जिसने अपने को महत्वाकांक्षा तो से सुन्य कर लिया फिर उसे कोई क्रोध नहीं होगा उसे कोई क्रोध पैदा नहीं करवा सकता अहंकारी तो जलेगा क्रोध से जलता ही रहेगा पछता आएगा क्योंकि जब भी क्रोध करेगा तभी अपना भी हाथ जलेगा दूसरे का जले ना जले अपना तो जल ही जाता है घाव छूट जाते हैं नीचे के रस हैं मिश्रित हैं उनमें दुख जुड़ा है संसार में सुख है नहीं है ऐसा मैं न कहूँगा नहीं तो इतने लोग भटकते कैसे इतने लोग गवाएँ अरबों खरबों लोग गवाए हैं कि संसार में रस हाँ रस बहुत विरस से जुड़ा है एक बूंद है अमृत की लेकिन पूरी प्याली जहर की जब तुम देखते हो तो अमृत की बूंद दिखाई पड़ती जब तुम पीते हो तो जहर रग रग रोए रोए में फैल जाता तब तुम पछताते हो कसम लेते हो व्रत लेते हो छोड़ देने का लेकिन ऐसे कभी कुछ छूटा नहीं है तुम अगर नीचे की तरफ रहोगे बहते मुरछा की तरफ कुछ भी छूट न सकेगा तुम अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो एक दूसरे ही महारस का आविर्भाव होता है उसको कबीर कह रहे हैं गगन रस तब आकाश से कुछ चूना शुरू होता है नीचे के जो रस हैं उनका केंद्र है मूलाधार जनिंद्री नीचे के जो रस हैं उनका केंद्र है कामवासना ऊपर के जो रस हैं उनका केंद्र है सहस्त्रार ये दो केंद्र ख्याल में रखने जरूरी हैं मूल आधार वो नीचे के रसों का स्रोत है क्रोध भी वहीं से पैदा होता है काम वासना से काम भी वहीं से पैदा होता है लोभ भी वहीं से पैदा होता है ईर्षा द्वेष घृणा मोह सब वहीं से पैदा होते हैं वो सब काम के ही भिन्न भिन्न रूप हैं और जब तक तुम वहां जीते हो वो निम्नतम अवस्था है चेतना की उससे नीचे चेतना बिल्कुल खो जाती है ऊपर का गगन का रस अगर पीना हो तो सहस्त्रार वह आखिरी केंद्र है तुम्हारा सात चक्र हैं पहला मूर्धार अंतिम सहस्त्रार। इसे सहस्त्रार कहा है क्योंकि ये सहस्त्र कमल दल जैसा है जैसे कोई कमल का फूल खिले जिसमें सहस्त्र पकड़िया हो हजार हजार पकड़िया हो यह अपूर्व अनुभव है आनंद का जैसे तुम्हारी पूरी जीवन चेतना कमल बन जाती तुम खिलते हो और तुम्हारे कमल पर गगन बरसता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सीढ़ियाँ चढ़ो मन से उन मन की तरफ जाओ मन मूलाधार से बंधा है जैसे जिस जैसे ऊपर बढ़ोगे मन कम होने लगेगा उन्मन ज्यादा होने लगेगा हृदय बिल्कुल मध्य में तो हृदय में मन करीब करीब आधा रह जाता है और आधा उन्मन हो जाता है इसलिए तो निरंतर ज्ञानी कहते हैं कि अगर चुनना हो और मन और हृदय के बीच ही चुनना हो तो हृदय को चुनना क्योंकि हृदय में कम से कम मध्य में खड़े हो सीढ़ी पर वहां से ऊपर की यात्रा भी खुलती है जैसे जस जैसे ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे उनमन होते जाते हो मन खोता जाता है विचार खोते जाते हैं। मन यानी विचार की प्रक्रिया वो बंद होती जाती है। निर्विचार का जन्म होने लगता है अंतराल आने लगते हैं क्षण भर को ऐसा लगता है कोई विचार नहीं है भीतर में और जब विचार नहीं होते तभी एक छलांग में चेतना सहस्त्र दल कमल वाले उस केंद्र पर पहुंच जाती है एक छलांग में उत्तुंग शिखर को छू लेती क्षण में तुमसे और गगन का संबंध जुड़ जाता है मूलाधार से तुम पृथ्वी से जुड़े हो सहस्त्र से तुम गगन से जुड़ते हो मनुष्य एक सीढ़ी जिसका एक पाया नीचे जमीन से टिका है और दूसरा पाया ऊपर आकाश से टिका है उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे त्रिभु भवन भया उजी आरा और जब तुम उस गगन के रस को पीते हो तभी अंधकार खो जाता है तीनों लोकों में प्रकाश हो जाता है ये प्रकाश तुम्हारे भीतर से आता है ये ज्योति तुम्हारे भीतर होती है ये प्रकाश बाहर का नहीं है ये बाती और तेल का प्रकाश नहीं है ये सूरज का प्रकाश भी नहीं क्योंकि वो भी बाती और तेल का ही कभी चुक जाएगा वैज्ञानिक कहते हैं चार हजार साल में सूरज चुक जाएगा उसका तेल चुकता जा रहा है चार हजार साल में बुझ जाएगा करोड़ों वर्ष चलता है लेकिन फिर भी सीमा है जिस दिन तुम्हारे सहस्त्रार पर गगन का मिलन होता है अनंत की वर्षा होती मेघ घिरते हैं परमात्मा के तुम्हारे ऊपर उस दिन तुम्हारे भीतर एक प्रकाश का अनुभव होता है जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न कोई अंत जो शाश्वत है अनंत है जिसका कोई जन्म और मृत्यु नहीं तभी तीनों लोक तुम्हारे लिए प्रकाशित हो जाते उन्मनि चढ़ा गगन रस पी हुए त्रिभुभवन भया उजियारा गुड़ करी ज्ञान अब ये भीतर की शराब बनाने का शास्त्र गुड़ करी ज्ञान ध्यान कर महुआ भव भाटी करी मारा ज्ञान को गुड़ बना लिया मिठास ध्यान को महुआ बना लिया शराब का असली स्रोत ध्यान रखना ज्ञान को कोई महुआ नहीं बना सकता और जो बनाने की कोशिश करता है वही पंडित है और ऐसे ही मर जाता है गुड़ खा के कहीं नशा चढ़ाए हां गुड़ की भी उपयोगिता हो सकती है अगर नशा तैयार हो तो थोड़ी सी मिठास डाल देना उपयोगी होगी गुड़ का थोड़ा उपयोग हो सकता है गुड़ ना हो तो भी चल जाएगा महुए में भी अपनी मिठास है लेकिन लेकिन शायद शराब थोड़ी तिक्त और कड़वी होगी थोड़ा गुड़ मिलाना अच्छा हो जाएगा तो ज्ञान अगर थोड़ा पास हो लेकिन उसकी उपयोगिता द्वितीय है प्रथम नहीं है महुआ पास ना हो तो गुड़ कितना ही हो क्या करोगे उससे तुम नशे को उपलब्ध ना हो जाओगे ध्यान है महुआ ज्ञान के बिना भी चल सकता है लेकिन ध्यान के बिना नहीं चल सकता हाँ अगर ध्यान का महुआ पास हो और थोड़े ज्ञान का गुड़ भी पास हो तो सोने में सुगंध आ जाती ऐसे सोना बिना सुगंध के भी काफी अच्छा है चल सकता है लेकिन सोने में सुगंध आ जाती ज्ञान का इतना ही उपयोग है कि वो ध्यान में सहयोगी हो जाए अगर ज्ञान ध्यान में बाधा बनता हो तो, तो वो ज्ञान ही नहीं है वो तो अज्ञान से बदतर है अगर ज्ञान ध्यान में सहयोगी बन जाता हो तो वो मिठास है वो महुए में थोड़ी मिठास ला देगा शराब थोड़ी मीठी हो जाएगी सुस्वादु हो जाएगी मैं तुमसे बोल रहा हूँ चाहो तो तुम इन शब्दों को इकट्ठा करके सिर्फ गुड़ इकट्ठा कर ले सकते हो तब तुम पंडित हो जाओगे लेकिन अगर सांस तुमने ध्यान के महुए भी इकट्ठे किए तो जो मैं तुमसे बोल रहा हूं जब तुम्हारी शराब तैयार होगी तो तुमने तुमसे जो जो मैंने कहा है उसकी मिठास तुम उसमें मिला दे सकोगे सुस्वादु हो जाएगी गुड़ करी ज्ञान ध्यान कर महुआ भाव भाठी करी मारा और सारे जीवन को भट्टी बना दी सारे जीवन को यज्ञ बना दिया सारे जीवन की तपश्चर्या को ताप बना दिया अग्नि बना दिया सारे जीवन के अनुभव को भट्टी बना दिया इसलिए तुमसे कहता हूं बिना अनुभव के तुम कहीं भी पहुंच ना सकोगे युवक आते हैं मेरे पास वो कहते हैं हम क्या करें विवाह करें ना करें मैं उनसे कहता हूं करो नहीं तो तुम्हारे जीवन में अनुभव ना होगा जाओ भटको थोड़ा भटकाओ का भी प्रयोजन है भूल की भी सार्थकता है नहीं तो महुआ भी पास होगा गुड़ भी पास होगा और जीवन के अनुभव की भट्टी ही ना होगी तो महुआ खा से नशा न आएगा जीवन की भट्टी से गुजरना जरूरी है कच्चे कच्चे कभी कोई परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुआ है पकना अत्यंत आवश्यक है यह पृथ्वी इसीलिए है कि तुम पको यह जीवन का इतना फैलाव इसीलिए है कि तुम अनुभव से गुजरो परिपक्व बनो एक मैच्योरिटी एक प्रौढ़ता तुम्हारे जीवन में आ जाए जीवन से बिना गुजरे कैसे तुम प्रौढ़ बनोगे इसलिए अक्सर यह होता है कि जिन लोगों ने जीवन को बहुविध रूपों में देखा है बुरे और भले सब रूपों में देखा है उनके जीवन में एक परिपक्वता होती है जो कि उन लोगों के जीवन में नहीं होती जिन्होंने जीवन के सब रूप नहीं देखे अगर कोई व्यक्ति सज्जन रह के ही संत हो गया है तो उस संत में तुम कुछ कमी पाओगे वो थोड़ा सा बेस्वाद होगा उसमें तुम पाओगे कि जीवन की गरिमा प्रगाढ़ता गहराई नहीं है वो थोड़ा उथला उथला होगा अगर किसी व्यक्ति ने जीवन का वो रूप भी देखा जो शुभ है वो रूप भी देखा जो अशुभ है जिसने शैतान से भी मुलाकात की जो नरकों से भी गुजरा और स्वर्गों से भी जिसने अंधेरी रातें भी देखीं और प्रकाशोज्वल दिन भी देखे जिसने पतझड़ भी देखा और वसंत भी जो रोया भी और हंसा भी जो गिरा भी और उठा भी उस आदमी के जीवन में एक गहराई होती उस आदमी के जीवन में एक गहनता होती एक त्वरा और तीव्रता होती ऐसा व्यक्ति जब संतत्व को उपलब्ध होता है तो वो परिपूर्ण पका हुआ फल है कच्चे फल थोड़ी चढ़ाए जाते हैं पूजा में पके हुए फल क जाना सबसे महत्वपूर्ण है और कबीर कहते हैं भव भाठी करी मारा और जीवन के सारे अनुभवों को भट्टी बना दिया अग्नि बना दिया और उस अग्नि में डाल दिया ध्यान का महुआ और उस ध्यान के महुआ में डाल दिया ज्ञान का गुड़ सुखमन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा अब ये जरा बहुत सूक्ष्म बात है सुखमन नारी सहज समानी पश्चिम में कार्ल गुस्ताब जुंग ने इस सदी में एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की और वो खोज ये थी कि हर पुरुष के भीतर एक स्त्री छुपी और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष छिपा है कोई स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं है कोई पुरुष सिर्फ पुरुष नहीं ये ठीक भी है होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि प्रत्येक बच्चा मां बाप दो से पैदा हुआ है और दोनों उसके भीतर होंगे जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ पिता है उसमें कुछ माँ दोनों संयुक्त हैं दो धाराएं बह रही हैं उसमें। गंगा-जमना उसमें गंगा जमुना उसमें मिली अगर तुम गौर से देखो तो तुम गंगा जमुना की धाराओं को अलग देख सकते हो प्रयाग में अगर किसी व्यक्ति की जीवन चेतना में तुम गौर से देखने की कला समझ जाओ तो तुम देख सकते हो कि पिता और मां कैसे अलग अलग रंगों की दो धाराएं बह रही स्त्री है उसके भीतर पुरुष है उसके भीतर और वो जो भीतर छिपी स्त्री है पुरुष के भीतर वही तो पुरुष का आकर्षण है बाहर की स्त्री में भीतर का तो उसे पता नहीं एक पुकार एक प्यास एक तड़फन और भीतर का उसे पता नहीं भीतर जाने का भी उसे कुछ पता नहीं भीतर जैसी कोई चीज़ है इसका भी उसे पता नहीं वो अपने घर के पोर्च के ही पास खड़ा जी रहा है उसे घर भीतर क्या है उसका पता भी नहीं है द्वार इतने दिन से बंद है कि दीवार जैसा लगता है पोर्च को ही घर समझ लिया वहीं जीता है और नज़र उसकी सड़क पर लगी है क्योंकि आँख बाहरी देख रही भीतर देखने का तुम्हें कुछ अंदाज ही नहीं वो भीतर देखना ही तो ध्यान है वो महुआ तुम्हें अभी मिला नहीं तो भीतर एक नारी है पुरुष के वही आकर्षण है बाहर की नारी नारी में और भीतर एक पुरुष है नारी में वही आकर्षण है बाहर के पुरुष में इसलिए बड़ी अड़चन भी है आकर्षण भी अड़चन भी उपद्रव भी क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारे भीतर की नारी जैसी नारी बाहर न ना मिल जाए तब तक तृप्ति ना होगी क्योंकि उसे तुम खोज रहे हो और यह असंभव है करीब करीब असंभव है अगर कुछ प्रतिशत भी बाहर की नारी मिल जाए तो भी तरप्ती मालूम होगी लेकिन पूरा मिल जाना तो असंभव है इसलिए सुंदरतम जोड़े भी पूर्णतम जोड़े भी अपूर्ण रह जाते कुछ कमी रह जाती जिसकी खोज है वो भीतर छिपी भी है उसे तुम बाहर खोज रहे हो थोड़ा बहुत तालमेल बैठ जाए तो काफ़ी इसलिए सौ में निन्यानवे विवाह असफल होते हैं वो सफल हो ही नहीं सकते उनकी बुनियाद में ही सफलता संभव नहीं कैसे खोजोगे उस नारी को तुम एक प्रतिमा लिए हो भीतर उसकी ही तलाश है किसी स्त्री में वो झलक मिल जाती है किसी दिन तुम प्रेम में पड़ जाते हो। जिसको तुम प्रेम में पड़ना कहते हो वो कुछ और नहीं तुम्हारी भीतर की नारी की झलक तुमने किसी स्त्री में देख ली कोई स्त्री तुम्हारे लिए दर्पण बन गई और तुमने अपने भीतर की नारी की थोड़े सा प्रतिबिंब उसमें पा लिया थोड़ी छवि पकड़ ली तुम प्रेम में पड़ गए अब तुम पागल हो कि जब तक ये स्त्री नहीं मिलेगी शांति नहीं ये तुम्हें मिल भी जाएगी लेकिन थोड़ी ही दिन शांति और सुख रहेगा क्योंकि जैसे जैसे तुम इसे ज़्यादा पहचानोगे वैसे वैसे पाओगे तुम्हारे भीतर की नारी से मेल खाता नहीं फर्क रोज रोज फर्क बड़ा होता जाएगा जैसी पहचान बढ़ेगी वैसे वैसे फर्क बड़ा होता जाएगा दूर से लगता था जो वो पास से आके ठीक नहीं पाया जाएगा जितनी निकटता होगी उतनी दूरी बढ़ जाएगी और इसलिए स्त्री और पुरुष के संबंध बड़े ही दुखद होंगे ही काम चलाऊ हो सकते हैं तंत्र कि ये बड़ी पुरानी खोज है जुंग ने तो इस सदी में पश्चिम ने ये कहा लेकिन तंत्र की ये सदियों पुरानी खोज है हजारों वर्ष पुरानी खोज है हमने शिव की मूर्ति बनाई है अर्ध अर्धनारीश्वर आधे शिव पुरुष हैं और आधे स्त्री वो हमारी खोज उस मूर्ति में हमने कह दिया मनुष्य का ये सत्य है और जब तक तुम्हारे भीतर की नारी तुम्हारे भीतर के पुरुष से न मिल जाए आलिंगनबद्ध न हो जाए उसको तंत्र कहता है युग नद जब तुम अपने भीतर अपने द्वैत को मिलाना लो भीतर संभोग घटित ना हो जाए तब तक तुम अतृप्त रहोगे गुड़ ज्ञान ध्यान कर महुआ बहु बा करी मारा सुखमन नारी सहज समानी और इस आनंद की दशा में भीतर की जो नारी है वो सहजी भीतर के पुरुष में समा जाती वे दोनों एक हो जाते अर्ध नारीश्वर पैदा हो जाता है पीवे पीवन हारा और अब सिवाय पीने के कुछ भी नहीं बचा संसार में प्यासी प्यास है परमात्मा में पीना ही पीना संसार में अतृप्ति ही अतृप्ति है परमात्मा में तृप्ति ही तृप्ति संसार में सवाल ही सवाल है परमात्मा में समाधान ही समाधान सुखमन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा ये घटना कब घटती है ये सहस्त्रार में घटती है मूल आधार में तो तुम बाहर की नारी को खोजोगे या बाहर के पुरुष को खोजोगे और भटकोगे वही तो संसार है बाहर की नारी की खोज बाहर के पुरुष की खोज संसार है. जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर चलेगी वैसे वैसे तुम्हारा परिचय होगा भीतर ही छुपी है तुम्हारी प्रेस भीतर ही छुपा है तुम्हारा प्रीतम वो जो मीरा ने से सजाई है वो बाहर के प्रीतम के लिए नहीं वो जो फूल बिछाए हैं बाहर के प्रीतम के लिए नहीं वो भीतर के प्रीतम के लिए तैयारी वो भीतर के पुरुष से मिलन हो रहा है सहस्त्रार्थ जिससे जिससे ऊर्जा भान बोध ऊपर जाता है वैसे वैसे भीतर के द्वैत में दूरी कम होती जाती है एक घटना आती है अनायास एक दिन तुम पाते हो सुखमन नारी सहज समानी तुम्हें कुछ करना नहीं होता सिर्फ जागते जाना है सहज समाना हो जाता है पीवे पीवन हारा फिर तो पीना ही पीना बचा फिर तो परमात्मा का साकी ढाले जाता है और तुम पिए जाओ और भीतर की मधुशाला न तो कभी बंद होती और न भीतर की मधुशाला कभी चुकती वो शाश्वत और सनातन दोपुड़ जोड़ी चिंगाई भाटी चुआ महरस भारी दोपुर जोड़ चिंगाई भाटी, वो जो दोपुर हैं तुम्हारे स्त्री और पुरुष के भीतर वो जो द्वैत है थे तुम्हारे भीतर जो डुवालिटी जो दुई है दोपुर जोड़ चिंगाई भाटी, उन दोनों के मिल जाने से प्रबल अग्नि जलती है तुम्हारे भीतर की भट्टी परिपूर्ण रूप से जलती फिर उस अग्नि के लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं अब ये थोड़ा बड़ा बारीक है मामला विज्ञान कहता है कि अगर हम अणु को तोड़ें तो महाअग्नि पैदा होती अणु का विस्फोट वही है हिरोशिमा नागा की उसी में जले कि अणु को अगर हम तोड़ दें दो कर दें तो महाअग्नि प्रकट होती है ये विज्ञान की खोज है और योग और तंत्र की खोज यह है कि अगर हम दो को जोड़ दें तो भी महाअग्नि पैदा होती दो को तोड़ें एक को तोड़ के दो कर दें तो महाअग्नि पैदा होती है ये बाहर की घटना है और भीतर जहां दो हैं उनको अगर हम एक कर दें तो महाअग्नि पैदा होती है वो भीतर की घटना है और भीतर और बाहर के नियम विपरीत हैं बाहर तोड़ने से अग्नि पैदा होती भीतर जोड़ने से अग्नि पैदा होती बाहर का विज्ञान विश्लेषण भीतर का विज्ञान संश्लेषण इसलिए हमने उसको योग नाम दिया है योग का अर्थ जोड़ना जोड़ना जोड़ते जाना उस समय तक जोड़ते जाना जब तक कि एक ही ना बच्चा है दोपड़ जोड़ चिंगाई भाठी चुआ महारस भारी और महा रस बरसने लगा काम क्रोध दोई किया बलिता काम क्रोध दोनों पलीते बन गए अग्नि को जलाने में छूट गई संसारी जब उस मधुशाला में प्रवेश होता है तभी संसार छूटता है क्योंकि जब तक परमात्मा की सराहना मिल जाए तब तक तुम्हें किसी न किसी तरह की शराब संसार में मांगनी ही पड़ेगी अन्यथा जियोग कैसे कुछ तो सहारा चाहिए कुछ तो सुख चाहिए बूंद बूंद ही सही सागर न मिले तो बूंद बूंद मिले कुछ तो सहारा कुछ तो आशा चाहिए तो तुम संसार में भटकोगे लेकिन जैसे ही चुहा महारस भारी छूट गई संसार फिर संसार गया इसलिए कबीर जैसे ज्ञानी तुमसे संसार छोड़ने को नहीं कहते वो कहते हैं महारस को बरसालो संसार छूट ही जाएगा सिर्फ अज्ञानी तुमसे कहते हैं संसार छोड़ दो ज्ञानी तुमसे कहते हैं संसार छोड़ तुम जाओगे कहां तुम जहां जाओगे वहीं संसार बना लोगे तुम अज्ञानी हो अभी छोड़ के जाने की कोई भी जरूरत नहीं मेरे पास लोग आते हैं वो मुझसे पूछते हैं हम सब छोड़ दें हम हिमालय चले जाए हिमालय तुम क्या करोगे हिमालय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुम हिमालय के पीछे क्यों पड़े तुम जाओगे हिमालय तुम ही जाओगे ना तो तुम जो यहां कर रहे हो वही हिमालय में करोगे सिर्फ हिमालय जाने से तुम भिन्न कैसे हो जाओगे तुम यही रहो हिमालय पे कृपा करो तुम अपने को बदलो तुम उस बड़े रस को उपलब्ध हो जाओ छोटे रस अपने से छूट जाते हैं तुम उनकी चिंता ही मत करो उनकी चिंता करना भी घातक है क्योंकि चिंता करने में उन पर ध्यान देना होता है तुम ध्यान ही मत दो उन पर जिसको हीरे मिल जाएंगे क्या वो कंकड़ पत्थर हाथ में ढोता फिरेगा क्या उसे हमें समझाना पड़ेगा कि कंकड़ पत्थर छोड़ ना समझ हीरे हैं इनको उठा वो हमारी प्रतीक्षा करेगा वो कंकड़ पत्थर खुद ही छोड़ देगा उसे पता भी ना चलेगा कब छोड़ दिए कंकड़ पत्थर कब भर लिए हीरे झोली में छुआ महारस भारी छूट गई संसारी शून्य मंडल में मंदला बागे शून्य मंडल में मंदला बाजे तही मेरा मन नाचे और अब शून्य आकाश में अनहद के बाजे बज रहे हैं और अब मैं वही नाच रहा हूं कबीर तुम्हें जहां दिखाई पड़ते हैं वहां नहीं दिखाई तो पड़ते हैं देह में वहां तो अब बस जुड़ा हुआ है एक धागा भर रह गया है कबीर को खोजना हो तो दूर शून्य गगन में खोजना वहीं वो नाच रहे हैं अगर तुमने कबीर को शरीर में देखा तो तुम्हें अपने जैसा ही शरीर दिखाई पड़ेगा वहां तो बस जरा सा धागा जुड़ा रह गया है जैसे नाव बस जरा एक रस्सी से बंधी किनारे से रह गई हो छूटने को तैयार हो छूट ही चुके हो तड़प रही हो छूटने को लेकिन असली कबीर को खोजना हो तो शून्य गगन में खोजना क्योंकि वहीं अब उनका नाच चल रहा है जहां अनहद का बाजा बज रहा है जहां वीणा बज रही परमात्मा की वहीं वे नाच रहे हैं अब तुम उन्हें शरीर में न पा सकोगे शरीर में देखोगे तो चूक हो जाएगी सदा लोग इसी तरह चुके हैं बुद्ध को महावीर को क्राइस्ट को मोहम्मद को कबीर को नानक को तुम शरीर में देखते हो क्योंकि तुम अपने को शरीर में मानते हो वही भ्रांति तुम उनकी तरफ भी लगाते हो वहां वे नहीं हैं। वहां तो बस जरा सा संबंध रह गया वो भी तुम्हारी करुणा के कारण तुम्हारे प्रति करुणा के कारण जुड़े हैं ताकि शरीर को थोड़ा सा उपयोग कर लें तुम्हारे लिए तुम शरीर के बिना ना समझ पाओगे थोड़ी तुमसे बात कह दें जो मिला है उसकी थोड़ी खबर तुम्हें दे दें जो पा लिया है उस तरफ तुम्हें भी गतिमान कर दें थोड़ा इशारा कर दें हाथ की उंगुलियों से इशारा कर लें क्योंकि फिर अदरस से हाथों को तुम ना देख सकोगे अन्यथा सुन्नी मंडल में मंदला बाजे तही मेरा मन नाचे गुरु प्रसाद ही अमृत फल पाया सहज ही सुषमना काछे और गुरु के प्रसाद से अमृत का फल मिल गया अब सब सहज हो गया सब शांत हो गया अब परम आनंद सहजानंद अब उसमें रत्ती भर कमी नहीं रह गई लेकिन कबीर सदा याद रखते हैं एक बात गुरु प्रसाद ही क्योंकि तुम्हारे यत्न से बहुत कुछ होगा अंतिम घटना न घटेगी तुम्हारे प्रत्न से बहुत कुछ होगा अंतिम घटना की तैयारी बनेगी अंतिम घटना तो गुरु प्रसाद से घटेगी ऐसा क्यों है क्योंकि तुम आखिरी क्षण तक अज्ञात में कैसे उतर पाओगे अज्ञात तुम जानते नहीं हो तुम तैयार भी हो जाओगे तो भी तुम ज्ञात को ही पकड़े रखोगे डरोगे अज्ञात में जाने से गुरु ही तुम्हें धक्का देगा वो ही तुम्हें आश्वस्त करेगा वही कहेगा कूद जाओ अगर आस्था हुई तो कूद सकोगे कूद कर ही पाओगे सब पा लिया मिटकर ही सब पाया जाता है तो जब तक तुम बचे रहोगे तब तक परमात्मा से मिलन ना होगा जरा सी बारीक रेखा खींची रहेगी तुम्हारे परमात्मा के बीच में और उसको मिटाने का एक ही उपाय है कि गुरु तुम्हें धक्का दे दे गुरु का मतलब है जिस पे तुम्हारा भरोसा इतना है कि वो अगर तुम्हें मरने को कहे तो तुम मरने को राजी हो तो ही तो वो तुम्हें जब धक्का देगा तुम राजी रहोगे वो तुम्हें दुश्मन ने मालूम पड़ेगा वो तुम्हें मित्र मालूम पड़ेगा और उस पर आस्था इतनी है कि तुम अज्ञात में छलांग लगाने को राजी हो जाओगे तुम जैसे हो वैसे मरने को राजी हो जाओगे जिस दिन उसी दिन तो तुम्हारा परम रूप प्रकट होगा गुरु प्रसादी इसलिए कभी इसे कभी नहीं भूलते सारी यात्रा का अंतिम पड़ाव वो सदा गुरु प्रसादी से करते हैं। गुरु प्रसादी अमृत फल पाया सहज सुसमना काछे अब सब हो गया जो होना था पा लिया जो पाना था लेकिन पाया गुरु के प्रसाद से पूरा मिलया तबे सुख उपजियो तन की तपनी बुझानी कहे कबीर भव बंधन छूटे ज्योति ज्योति समानी पूरा मिल गया तब सुख उपजियो आधा आधा मिलने से सुख नहीं उपजता दुख और बढ़ता है मनस्वित कहते हैं कि जितना मिलता है उतना दुख बढ़ता है क्योंकि उतने ही पूरे मिलने की आशा बढ़ती तुमने निन्यानबे का चक्कर ये शब्द सुने इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास निन्यानवे हों वो सौ की कोशिश में लग जाता है क्योंकि जब तक सौ ना हो जाएं वो खटकती है कमी निन्यानवे हैं और एक कम है तब तक सुख नहीं मालूम पड़ता लेकिन वो चक्कर ऐसा है कि जैसे ही सौ हो जाते हैं वैसे ही एक सौ एक हो जाएं एक सौ दो हो जाएं वो चक्कर चलते ही चला जाता है इस संसार में तो पूरा कभी हो ही नहीं सकता इसलिए इस संसार में कभी कोई सुखी नहीं हो सकता सुख की आशा करो लेकिन उपलब्धि कभी नहीं होगी इस संसार में कुछ भी कभी पूरा नहीं होता कुछ न कुछ बाकी रहता है कुछ न कुछ बाकी रहता है और जितना ज़्यादा बाकी रहता मालूम होता है उतनी पीड़ा बढ़ती जाती अब ये बड़े मज़े की बात है गरीब आदमी उतना परेशान नहीं होता क्योंकि उस पास एक रुपया भी नहीं है निन्यानवे जिसके पास है वो ज्यादा परेशान होता है क्या मामला है मामला ये कि गरीब को अभी महत्व कांक्षा ही नहीं जगती पूरा करने की जरा भी नहीं है पास में पूरा क्या करना जरा सा भी टुकड़ा नहीं मिला है पूरे की वासना कैसे जगे तो गरीब को जो मिलता है ठीक मैंने सुना है एक सम्राट का एक नाई था वो बड़ा प्रसन्न था सम्राट भी ईर्षा करता था उससे वो बड़ा मस्त आदमी था सम्राट की मालिश करता दाढ़ी बनाता हजामत बनाता गीत गुनगुनाता रहता गप सप करता रहता हमेशा प्रसन्न था एक दिन उदास हो गया फिर उसकी उदासी बढ़ती गई सम्राट ने पूछा कि क्या मामला है उसने कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दे तनख्वा दुगनी कर दी गई सम्राट उसको प्रेम करता था लेकिन कुछ हलना हुआ तनख्वाह तिग्नी कर दी गई कुछ हलना हुआ वो और भी सूखता गया और दुबला होता गया आखिर एक दिन सम्राट ने कहा कि सुन तू जंगल तो नहीं गया था उसने कहा मैं गया था तू एक पीपल के वृक्ष के नीचे तो नहीं था जहाँ किसी ने आवाज़ दी हो कि ले ये धन अपने साथ ले जा उसने कहा अरे आपको पता कैसे चला उसने कहा कि तू वो मट का वापस लौटा दे उसी के चक्कर में तू पड़ा है एक दफ़े मैं भी उसी चक्कर में पड़ चुका हूँ वो पीपल के वृक्ष में एक यक्ष रहता है और उसके पास एक मटका है जिसमें निन्यानबे रुपए। और जो भी वहाँ से निकलता है वो लोगों से कहता है कि ले जाओ ये मटका ले जाओ और जो भी ले जाता है वो मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि जब वो घर जा कर गिनता है निन्यानबे तो सौ करने की वासना पैदा होती ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसके पास निन्यानबे हो और सौ करने की वासना पैदा ना हो वो वैसे ही स्वाभाविक है जैसा तुम्हारा दांत टूट जाता है तो जीव वहीं वहीं जाती पहले कभी नहीं जाती थी वर्षों तक वो दांत वहां था तुमने कभी चिंता ना किया ना जीव ने उसकी खोज खबर ली आज टूट गया उठते बैठते सोते जागते जीव वहीं वहीं जाती वो जगह खाली हो गई वो खाली जगह को भरने का मन होता है वो जो निन्यानबे रुपए हैं खतरनाक है� उस राजा ने कहा तू जा वापस और वो मटका लौटा क्या मैं भी उस झंझट में पड़ चुका था और बड़ी मेरी जान मुसीबत में पड़ गई थी क्योंकि उस जिस दिन से वो मटका उस नाई को मिल गया वो मुश्किल में पड़ गया उस एक रुपया रोज मिलता था राजा से उसने सोचा कल उपवासी कर ले एक दिन की तो बात है एक रुपया डाल देंगे सौ हो जाएंगे लेकिन जब वो सौ हो गए तो लगा एक सौ एक कर लेने में और भी ठीक रहेगा फिर बढ़ती गई बात फिर कभी अंत नहीं आता इस जगत में पूरा तो मिल ही नहीं सकता पूरा तो सिर्फ परमात्मा ही मिल सकता है और कोई चीज़ पूरी नहीं मिल सकती पूरा तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ही मिल सकता है और कोई चीज़ पूरी नहीं मिल सकती इसलिए जिन्होंने खोजा है जिन्होंने पाया है उन्होंने कहा है कि जब तक अपने को ही न पालोगे तब तक तुम दुखी ही रहोगे तड़पोगे पूरा मिल्या तब सुख उपज्यो तभी सुख उपजा तन की तपनी बुझानी और तब सब तप ताप सब प्यास सब जलन सब खोज खो गई तन की तपनी बुझानी कहे कबीर बंधन छूटे ज्योति ज्योति समानी और उसी क्षण जिस दिन पूरा स्वभाव प्रकट होता है तब तुम बचते नहीं तब तो जैसी छोटी सी ज्योति सूरज में समा जाए फिर तुम्हारा दिया अलग नहीं रह जाता तुम व्यक्ति की तरह बचते नहीं तुम परम प्रकाश के साथ एक हो जाते हो ज्योति ज्योति समानी इस शराब को बनाना सीख लो घर घर भट्टी होनी चाहिए इस शराब की और घर घर भट्टी होगी तभी तुम इसे बना पाओगे क्योंकि बाहर तो यह मिलती नहीं किसी फैक्ट्री में बनाई नहीं जा सकती तुम ही जब कारखाने बन जाओगे इसे बनाने के और तुम्हारी शराब तुम दूसरे को नहीं पिला सकते तुम ही पी सकते हो वहाँ शराबी और शराब और साकी सभी एक है वही पीने वाला है वही पिलाने वाला है और वही है जिसे पीना है और जो पिया जाएगा ऐसी मधुशाला तुम बन जाओ तो ही तुम्हारे जीवन में जिसकी तुम संभावना लिए हो वो पूरा हो सकता है जिसके तुम बीज हो वो प्रकट हो सकता है और जब तक तुम्हारा बीज वृक्ष ना बने तुम तड़फोगे तड़फोगे वृक्ष होने को जब तक तुम्हारी गंगा सागर में ना गिरे तुम तपोगे प्यास जलन तुम रोगे, विरह से जब तक तुम्हारे भीतर की प्रेस्य और भीतर का प्रीतम मिलना चाहे, आलिंगन आलिंगनबद्ध हो जाए तब तक तुम भटकोगे खोजोगे और पाओगे नहीं बहुत खोजा है बाहर बहुत मधुशालाओं के द्वार खटखटाए अब आखिरी मधुशाला का द्वार खटखटा लो उसको पाते ही सब पा लिया जाता है क्योंकि उसके पाने के बाद कुछ भी पाने को शेष नहीं रह जाता है कह कबीर बंधन छूटे ज्योति ज्योति समानी आज इतना